सहनाबो सहनो भुन सह वी कह तेजस्विनावीतमस्षा वह शां शांि शां जी परीक्षा ठीक हो गई आप लोगों की हाँ जी बताइए ठीक ही हुआ आप बताइए अच्छा हो गया एक, एक प्रश्न में थोड़ी समस्या रही। एक प्रश्न में क्या क्या क्या और कैसे तो क्या और कैसे कैसे से क्या नहीं आपको आपको तो पूछना का मतलब धर्म क्या है तो वही धर्म कैसे धर्म क्या का मतलब है धर्म क्या है ठीक है ना और जो धर्म आपने लिखा है वो धर्म वही धर्म कैसे यही तो अभिप्राय है उसका नहीं मतलब जो धर्म आपने लिखा है वही धर्म कैसे तो आप बताएंगे इसलिए इस प्रकार से है इसलिए इसको धर्म कहते हैं यहाँ पर धर्म धर्म की व्याख्या करें यही तो प्रश्न है ना तो क्या का मतलब धर्म क्या है किस प्रकार का धर्म है तो जिस प्रकार के धर्म को आप वर्णन करेंगे वही धर्म कैसे उसका कारण बताएंगे यही तो हुआ क्या और कैसे का मतलब आपने क्या समझा तो नहीं आए तो नहीं नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं ना आपको बताया गया कई बार बोला की तो उस समय आप प्रश्न देखते हैं ना आपको बताया था मैंने कहा आप कोई समझ में नहीं आए तो पूछे तो बहुत सरल है क्या और कैसे धर्म क्या है और जो धर्म आपने बताया वो कैसे है किस लिए उसको धर्म आप मान रहे हैं बस ये बात है हाँ जी हाँ तो ठीक है वैसे भी आप कर सकते हैं ना वैसे भी कर सकते हैं ठीक हाँ जी प्रभुलाल जी ठीक रहा अच्छा अच्छा हाँ जी कारण प्रक्रिया समझ में नहीं आई अब मैं उसके लिए क्या कर सकता कारण प्रक्रिया समझ में नहीं आए तो आपको समझ नहीं है तो बोर्ड वाला, तो वाला तो पूछा ही नहीं ना आपको <laughs> बोर्ड वाला तो पूछा ही नहीं आपको फिर, फिर, फिर, तो, समझ नहीं फिर, फिर तो, तो फिर तो क्या दिक्कत है वो तो मैंने पाया प्राक कथन में जो कारण प्रक्रिया बताई है उसकी व्याख्या करिए मैंने ये थोड़ा कहा कि मैंने बोर्ड में जो समझाई है वो आपको बताना है ये तो मैंने कहा ही नहीं है ठीक है अगर ये भी बताते हैं तो अच्छी बात है उसमें तो कोई बात ही नहीं अगर कोई ये नहीं बताता है आ? और जो पुस्तक में लिखा वैसे ही बताता है उसमें मेरे को क्या आपत्ति है क्योंकि आपने पुस्तक से अलग तो कुछ बताया नहीं ठीक है ना? पुस्तक में जो है वही ही उसमें तो कोई बात नहीं वो तो मैं अपने शब्दों में बताया वहाँ पर यहाँ लेखक ने अपने शब्दों में लिख दिया और कुछ नहीं चले हाँ जी हाँ जीख्या पृष्ठ संख्या पांच हाँ जी बोलिए <k toothbrush> जी जी तो तीनों में जैसे भी दे। तो तो हैं है, है, तो तो <सकते> देखिए तो तो तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है सद अन्यम द्रव्यवत कार्य कारण सामान्य विशेषवदीति द्रव्य गुण कर्म नाम अविशेष तो यहाँ पर उन्ही द्रव्यों को लेना है उन्हीं गुणों को लेना है अनित्ति जो अनित्य द्रव्य होते थीके। है? थीके। हैं ठीक है हाँ जी हाँ जी नित्य द्रव्यों के गुण नित्य रहते हैं अनित्य द्रव्यों के गुण अनित्य रहते हैं नित्य द्रव्यो में है तो नित्य मानेंगे नहीं मतलब बुद्धि से अगर आप ज्ञान लेंगे तो ज्ञान नित्य भी और अनित्य भी है ऐसा है ना ज्ञान जो है नित्य भी और अनित्य भी भले नित्य द्रव्य में रहता है ज्ञान लेकिन ज्ञान नित्य भी है और अनित्य है क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान नित्य है और नैमित्तिक ज्ञान अनित्य है निमित्त से उत्पन्न हो रहा है इसलिए अनित्य और जो स्वभाव से रह रहा है वो नित्य जी, जी। नहीं सुख जो है सुख तो अनित्य ही होता है ठीक है ना और दुख भी अनित्य ही होता है और ज्ञान जो है दो प्रकार का होता है एक नित्य ज्ञान और एक अनित्य ज्ञान जो आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान है वो नित्य है परमेश्वर का जो स्वाभाविक ज्ञान है वो सारा का सारा नित्य है और निमित्त से जो मेरे को ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो अनित्य है इच्छा जो है स्वाभाविक इच्छा भी होती है और नैमित्तिक इच्छा भी होती है स्वाभाविक इच्छा ये है कि मेरे को सुख चाहिए ठीक है ना एक स्वाभाविक इच्छा है और स्वाभाविक इच्छा ये भी है मेरे को दुख नहीं चाहिए और नैमित्तिक इच्छा जो है मेरे को मोटर चाहिए गाड़ी चाहिए मेरे को वो चाहिए ये चाहिए ये इच्छा है, है, है। मतलब मेरे, मेरे को यही चाहिए ये नैमितिक है, है। मतलब नहीं मेरे को यही चीज है मेरे को बस फूली फुल रोटी चाहिए ये एक इच्छा है व्यक्ति की, ठीक है ना एक व्यक्ति कहता है मेरे को यही गाड़ी चाहिए ये जो इच्छा है वो नैमितिक है द्वेश भी स्वाभाविक द्वेश भी होता है नैमित्तिक द्वेश भी होता है ऐसा प्रयत्न भी स्वाभाविक भी होता है और नैमित्तिक भी होता है स्वाभाविक का मतलब है स्वाभाविक प्रयत्न है उसका स्वाभाविक प्रयत्न का मतलब यह है उसके अंदर प्रयत्न है स्वाभाविक है यानी जब वो इच्छा करेगा जो स्वाभाविक चीज को प्राप्त करने की जो इच्छा करेगा वो स्वाभाविक प्रयत्न मान लेंगे और जो अस्वाभाविक इच्छा को पूरा करने के लिए जब प्रयत्न करता है वो तो नैमित्त मान लेंगे क्योंकि वैसा ही प्रयत्न हर व्यक्ति नहीं करता है ना मतलब तो जो प्रयत्न जैसे अस्वाभाविक इच्छा को लेकर के मैं प्रयत्न कर रहा हूं वैसा प्रयत्न हर व्यक्ति नहीं करता भिन्न भिन्न करते है ना इसका मतलब वो प्रयत्न भी नैमित्तिक है पहले पहले इस बात को समझो मेरे को मोटर चाहिए ठीक है ना मतलब कार चाहिए आ? ये जो इच्छा है ये तो नैमित्त है ना अब इस नैमित्त की इच्छा को पूरा करने के लिए जो प्रयत्न करता है ठीक है ना वो प्रयत्न भी नैमित्त ही मानना चाहिए आपको क्योंकि ऐसा प्रयत्न हर कोई व्यक्ति नहीं करता पकड़ में आ रहा है आपको तो प्रेत्न प्रेत्न देखिये प्रयत्न जाति को मत लो प्रयत्न जाति तो स्वाभाविक है उसमें तो कोई बात नहीं ऐसे इच्छा जाति स्वाभाविक है उसमें कोई बात ही नहीं चल रही है प्रयत्न व्यक्ति को ले लो प्रयत्न व्यक्ति जो प्रयत्न कर रहा है व्यक्ति वैसा ही प्रयत्न हर व्यक्ति थोड़ा कर रहा है नहीं करता है ना इस रूप में नैमित्तिक कह रहा हूं हाँ जी यहाँ सा, यहाँ सारे जो है ये द्रव्य गुण कर्म इन दिनों में जो समानता है ये सब अनित्य द्रव्यों की चर्चा हो रही है यहाँ पर सद अनितम ये अनित्य द्रव्य यानी उत्पन्न पदार्थों की चर्चा है यहाँ पर द्रव्य भी गुण भी और कर्म भी हाँ जी जो भी अनित्य है उन सबको यहाँ पर ग्रहण किया जा रहा है हाँ बिल्कुल जो भी अनित्य वो सब इसमें आ जाएंगे जी थी थी जी है जी तो है। ये कहना चाह रहे वाग इंद्रिय शरीर व्यवहार व्यवहारा नहीं नहीं नहीं ये कहना चाह रहे हैं वाणी से इंद्री से और शरीर से क्योंकि ये जो प्रयत्न व्यक्ति करता है ना उसका प्रयत्न जो प्रकट होता है वाणी से भी प्रयत्न प्रकट होता है व्यक्ति और इंद्री से भी प्रकट होता है यानी कर्म कर्मेंद्री से जैसे हाथों से पाँव से जो कर्म करता है उस उस कर्म के द्वारा प्रयत्न अभिव्यक्त होता है प्रकट होता है क्योंकि आत्मा का जो प्रयत्न वो वैसा तो दिखता नहीं है उस प्रयत्न को आप कैसे समझाएंगे तो वाणी से जब व्यक्ति बोल रहा होता है तो उसका प्रयत्न वहाँ से प्रकट होता है वाणी जो है उस प्रयत्न को उनका लक्षण है ऐसे जो कर्म हम करते हैं हाथ आद पाँव आदि से वो कर्मेंद्रीय जो हस्तेन्द्रीय और पाद्री के माध्यम से जब कर्म आप करेंगे तो उसका प्रयत्न प्रकट होता है ऐसा है अगर ऐसा ग्रहण करने तो वो वो कर्म हो गए ना वो तो कर्म है अगर वो कर्म वो हाँ वो अगर वो इसलिए वो कह रहे हैं क्रिया रूप कर्म क्रिया रूप प्रयत्न ये बोलते हैं ना तो क्रिया रूप प्रयत्न का अर्थ या तो क्रिया से प्रयत्न अभिव्यक्त होता है अगर ये अर्थ लेते हैं वो तब तो उनका कथन ठीक है और क्रिया को प्रयत्न कर रहे हैं तब गलत हो जाएगा नहीं नहीं वो उसका अभिप्राय मैं बता रहा हूं अगर क्योंकि ब्रह्म जो तो बहुत बड़े विद्वान हैं साधारण व्यक्ति नहीं है वो यूं यूं कैसे कहेंगे कर्म को ही प्रयत्न कैसे कह सकते हैं अगर वहां उस क्रिया से उस कर्म से प्रयत्न अभिव्यक्त होता है अगर ऐसा वो उस वाक्य का कथन करते हैं तब तो कोई आपत्ति नहीं है जी ग्यारह पृष्ठ हाँ जी टिप्पणी दी ये। ये लग रही है हाँ पुरुष प्रयत्न कर्म विहाय। हाँ वही है इसलिए तो उसको हम गलत मान रहे हैं तो जो जो तो तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कहीं तो उनके वाक्य से सीधा सीधा प्रयत्न कर्म के लिए आ रहा है और कहीं जो है वो अभिप्राय अर्थ निकल रहा है क्योंकि यहां स्पष्ट नहीं है चौथा पे चौथे पृष्ठ पे यहाँ प्रयत्न ये कर्म को सीधा सीधा नहीं बोला है केवल यही कहा वाघ इंद्रिय शरीर व्यवहारा यहाँ वैसे ये व्यवहार को ये व्यवहार क्रिया को ही ले है यहाँ पर तो वो आरंभ करता है वो प्रयत्न जो है वाणी वाणी के कर्म को और इंद्रिय के कर्म को शरीर के कर्म को अभिव्यक्त करता वहां पर भी अभिव्यक्त लेना होगा क्योंकि प्रयत्न को गुण जब माना जा रहा है तो प्रयत्न कर्म नहीं हो सकता पहले आपको सिद्धांत को स्पष्ट करना पड़ेगा तो सिद्धांत तो ये है कि प्रयत्न को गुण माना है इसका मतलब कर्म नहीं हो सकता और जहां आपको जिस शब्द से आपको कर्म दिख रहा है तो वहां पर अविधा अर्थ नहीं लेंगे उस वाक्य का वहां लक्षणार्थ करना पड़ेगा आपको जी तो जो है उसके हाँ वैसे वैसे अर्थ लगाना है पर वहाँ आप सीधा सीधा शब्द जो है वो अविधा में लेंगे तो फिर वही आएगा कर्म वो कर्म बता रहे हैं वहां पर प्रयत्न कोई कर्म के रूप में प्रकट कर रहे हैं पर प्रयत्न तो गुण है उसको कर्म के रूप में प्रकट नहीं कर सकते फिर भी वहाँ प्रकट हो रहा है तो इसका मतलब वहां अविधा अर्थ नहीं ले सकते जी कर्म भी था में भी आपने कटवाया था जी जी तो वहां पर भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कर्म चेतन, कर्म चेतन जीतन हाँ जी हाँ तो बहुत सारे चीजों से हमें पता लग रहा है कि ये कर्म को प्रयत्न मान प्रेत्न रहे हैं हाँ तो, हा, तो उस दृष्टि से इसीलिए तो मैंने उसको कटवाया नहीं तो मैं क्यों कटवाऊँगा हाँ हाँ उसको भी आप कटवा सकते है नहीं तो उसका लक्षणाम अर्थ करेंगे बस यही है इन, इनको भी अगर ना काट करके इनका भी अर्थ लक्षणा में कर सकते लेकिन वो जबरदस्ती होगी यहाँ पर यहाँ जबरदस्ती होगी इसलिए इसको न, आ, कटवा जहाँ जबरदस्ती नहीं हो रही है ना मतलब जहाँ जबरदस्ती लग रहा है वहां उसको कटवा दिया है और जहाँ जबरदस्ती नहीं हो सकता साधारण रूप से उसका अर्थ लिया जा सकता इसलिए उसको नहीं कटवाया ये निश्चित तब हम कह सकते क्योंकि अब वो व्यक्ति नहीं है ना हमारे सामने क्योंकि वाक्य से हमको लग रहा है कि वो प्रयत्न को और कर्म को एक मान रहे एक साधारण पठित व्यक्ति भी जो वैशेषिक को कोई भी विद्यार्थी पढ़ ले वो स्पष्ट समझ जा, समझ जाएगा कि प्रयत्न को गुण माना है तो कर्म कैसे हो सकता है फिर भी वो ऐसा लिख रहे हैं तो उसका क्या तात्पर्य है अब अपने को पता नहीं है सीधा सीधा विधा में तो कर्म लग रहा है उसको इसलिए हम काट रहे हैं उसको बस इतना अंतर है नहीं निकलता है इसलिए वो इसलिए तो उसको काट रहे हैं हम लोग इसलिए तो काट रहे है। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना आवश्यक है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ लेकिन वो भूल से लिख दिया है अथवा किस कारण से लिखा है ये अपने को समझ में नहीं आ रहा है और गलती लग रहा है इसलिए तो हम काट रहे हैं उसको उसको नकार नकार तो रहे ना हम लोग हाँ क्योंकि सीधा सीधा स्पष्ट है जब प्रयत्न को गुण माने है तो कर्म कैसे हो सकता है ठीक है जी सोलवा हा जी छठा सूत्र हाँ जी ये कहना चाहते हैं अंतिम अन्यत्र अंत्येभ विशेषेभ्य जो अंतिम विशेष है उनमें केवल विशेष ही होता है उसमें सामान्य नहीं होता ये कहना चाहते हाँ जी जो तो अंतिम विशेष है है तो वो है, वो विशेष विशेष जो जो छह अपने हैं वाला अगर सामान्य विशेष करके करते सामान्य सामान्य विशेष विशेष करके करके उसमें हाँ जी हाँ जी हाँ जी या तो को तो है, वो नहीं, नहीं, नहीं नहीं, नहीं।, नहीं। ये, ये ये तो कह रहे ना ये जैसा इन्होंने व्याख्या की है इसकी अंत्यवा अंतिया जो अंतिम में रहने वाले को अंत्य कहते हैं कैसे अंत सर्वांत सबके अंत में तेभ्य विशेषेभ्य उन विशेषेभ्य द्रव्य गुण कर्मभ्य जो द्रव्य गुण कर्म है आ? अन्यत्र पूर्ववर्तीशु अनुयोज्या तत्पूर्ववर्तीशु उससे पहले वाली जो है उसमें अनुयोज्या स्वीकार करना चाहिए सरणी रेशा इस प्रक्रिया को पूर्ववर्ती द्रव्यों में स्वीकार करना चाहिए जहाँ सामान्य विशेषाश्च भवन्ति जो सामान्य और सामान विशेष होते हैं जो उत्पन्न हो करके आगे बढ़ते जा रहे हैं ना तो अंतिम पदार्थ से पहले वाले जो पदार्थ हैं उससे उस पहले वाले पहले वाले पदार्थ वो सामान्य भी होते हैं विशेष भी होते हैं लेकिन जो अंतिम पदार्थ है उसके आगे और कोई नई उत्पत्ति नहीं हो रही बस अंतिम है ये उसी को विशेष मानना चाहिए उसमें केवल विशेष रहता है ये कहना चाहते हैं विशेष भी रहता है तो ये तो अंतिम वाला विशेष तो विशेष है सामान्य दोनों एक ही कैसे होंगे जैसे मतलब जैसे रुई है ठीक है ना रूई से कपड़ा बनाया ठीक है नहीं जिसको सामान्य बना रहे हैं वो किसी किसी की अपेक्षा वो विशेष भी बन रहा है तो वहां नहीं वो विशेष नहीं है वो अंतिम विशेष तो अलग ही है ना यही तो कहना चाह रहे हैं अंतिम विशेष तो अलग है वो विशेष कैसे होगा वो विशेष होगा तो फिर वो सामान्य भी बनेगा वो नहीं है यहाँ पर अंतिम विशेष तो केवल विशेष रहता है वो सामान्य नहीं होता है ये कहना चाहते हैं जो अंतिम है, तो है। जी सामान्य हाँ जी हाँ हाँ हाँ विशेष हाँ जी वो कौन सा विशेष है वो तो वो आप अंतिम विशेष को ले सकते हो तो भी भी ले सकते हैं। हाँ हो सकता है ना क्योंकि विशेष जहां विशेष बनता है वो विशेष नामक पदार्थ है वो सा, सामान्य जब विशेष बन गया है वो विशेष उच्छे पदार्थों में जिसको विशेष कहा जा रहा है वो भी विशेष है उसमें कोई दिक्कत आएगी क्या जब सामान्य बनेगा तो सामान्य में जाएगा विशेष बने तो विशेष में जाएगा क्योंकि जब विशेष बना है तो किसी में तो नहीं जैसे ये इसको द्रव्य कहते हैं तो छह पदार्थों में ये कौन सा है तो जहां द्रव्य बताया जाएगा उसके अंतर्गत आएगा ये द्रव्य ऐसे किसी को अपने गुण बनाया तो अब ये गुण क्या है कहां पर आएगा छ पदार्थों में जहां गुण है उसके अंतर्गत आएगा उस जाति में ये जुड़ जाएगा ये मतलब है ऐसे ही जिसको आपने विशेष बोला है ये विशेष छह पदार्थों में जहां विशेष बताया उसके साथ ये जुड़ जाएगा सामान्य जिसको आप बता रहे हो वो सामान्य ऊंचे पदार्थों में जहाँ सामान्य बताया वहाँ उसके साथ जुड़ जाएगा ऐसा हाँ जी हाँ जी वो जो अंतिम विशेष है है है है है मतलब जिसमें सामान्य नहीं नहीं विशेष ही जिसको अपन एक एक को जैसे आपने कहा कि एक ऐसी है कि ऐसी स्थिति आगे बनता है, जी उसको कहते है। जी थे, की तरफ तो जो अंतिम तो तो कार्य नहीं बन सकता जी तो इन दोनों में नहीं वो विशेष जिस रूप में उन्होंने व्याख्या किया उदयवीर शास्त्री जी ने वो उचित संगत नहीं लग रहा है वहाँ पर अब आप उसको पढ़ेंगे ना तो उसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा उसमें ये है जो परमाणु को विशेष जो बता रहे हैं तो वो परमाणु बहुत सारे पर, परमाणु हैं ठीक है ना तो वो बहुत सारे परमाणु होने के कारण से वो सब सामान्य हो जाएंगे एक दूसरे की अपेक्षा से वो हिंदी है आपके सामने होगी तो मैं उसको पढ़ करके आपको दिखा सकता हूँ नहीं यहाँ इनके पास है ये छटा सूत्र हो गए ना यह लिखा है इन्होंने ये कह रहे हैं छह पदार्थों में जिस विशेष नामक पदार्थ की गणना की गई है वे विशेष पदार्थ केवल नित्य परमाणु परमाणुओं में रहते हैं कार्य परंपरा का जहां अंत हो जाता है वे परमाणु है परमाणु नित्य द्रव्य है वे किसी का कार्य नहीं है ठीक है कार्य द्रव्य प्रत्येक अन्य कार्यद्रव्य से भिन्न होता है क्योंकि उनके कारण द्रव्य एक दूसरे से भिन्न हैं जो तंतु एक पट के कारण हैं वे अन्य पट के कारण नहीं हैं इसलिए एक पट के कारण द्रव्य उस पट को अन्य पट आदि कार्यों से व्यावृत्त रखते हैं तात्पर्य यह है कि एक कार्य द्रव्य दूसरे कार्य द्रव्य से भिन्न है यहाँ भेदक या व्यावर्तक प्रत्येक कार्य के अपने कारण अवयव हैं परंतु परमाणु का कोई कारण नहीं होता तब एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है आचार्यों ने व्यावर्तक रूप से प्रत्येक परमाणु में एक विशेष नामक पदार्थ का होना स्वीकार किया है परमाणु क्योंकि अनंत हैं वे विशेष नामक पदार्थ भी अनंत है सूत्र का बहुवचना विशेषभ्य पद इसी भाव को अभिव्यक्त करता है ये कहना चाहते तो ये जो अनंत परमाणु हैं, पीछे आगे ये, पीछ, ये विशेष केवल परमाणु में रहते हैं परंतु सामान्य विशेष पद में कथित विशेष धर्म उनसे अन्यत्र रहते हैं अर्थात केवल कार्य पदार्थ में हो रहेंगे इसलिए अंत्य विशेषों को इस विशेष के साथ नहीं जोड़ना चाहिए इनका अपने अपने रूप में सर्वथा पृथक अस्तित्व है इतना समझ लेने से पदार्थों की छह संख्या में कोई व्याघात नहीं आता वो ये कहना चाहते हैं कि जो परमाणु है वो विशेष ही रहता है ये उनका अभिप्राय है पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दस परमाणु हैं दस परमाणु एक जैसे हैं एक परमाणु जैसा है वैसा दूसरा परमाणु है जैसा दूसरा है वैसा तीसरा है समा, सब एक जैसे होने के साथ में सब सामान्य बन रहे हैं, तो विशेष कैसे कह सकते हैं हाँ जी उस दृष्टि से सामान्य बनेगी दृष्टि से बन रहेगी सकते हैं उनसे पीछे जैसे हमने है, हाँ वो उस दृष्टि से गया उस गया उस दृष्टि से तो ठीक है उसके पीछे नहीं जा सकते इतने रूप में तो आप ले सकते हो लेकिन वो ये आ, उस रूप में नहीं लिख रहे हैं पीछे नहीं जा सकते इसलिए इसको क्योंकि उनके कारण अलग अलग क्यों है लेकिन जो मूल जो तत्व है नित्य जो द्रव्य है उनका कारण न होने से फिर उनमें भेदक नए हो सकेगा तो इस कारण से वो जो वो जो नित्य द्रव्य है उनको विशेष हैं? तो आपकी पक्ष मतलब दूसरे पक्ष में भी में भी जो कार्य जो द्रव्य है जो मटका है उसके आगे कोई मटका नहीं बन सकता कोई और निर्माण नहीं हो सकता अंत्य कह रहे हैं तो यही वाली चीज तो वहाँ पर भी नगर देखना तो ठीक है जैसे हम सामान्य देखकर कि सारे परमाणु एक जैसे हैं, तो फिर इनमें भी सामान्य तो हम इसको नहीं ले सकते रख लूंगा तो उनमें तो उन भी सामान्य तो उन दिखाया तो फिर इसको तो तो तो तो तो कैसे उस रूप में ले सकते हैं उस रूप में तो दोनों एक जैसे हो रहे हैं उस रूप में ले सकते विशेष जिस तरह से देखते हैं एक ये अंतिम विशेष कारण वाला लो चाहे कार्य वाला लो ये दो हो गए ये वाला दो चाहे ये वाला दो तो वो वाला विशेष ये वाला विशेष तो ये दो विशेष हो गए ठीक एक विश, दो विशेष एक जो विशेष है उसमें कारण कार्य कोई साफ कौन सा विशेष जो छह में से जो एक विशेष है कौन सा विशेष दोनों ले होंगे दोनों को आप विशेष बनाएंगे तो दोनों को विशेष लेंगे ना क्योंकि विशेष तो अनेक हो सकते हैं ना उसमें कोई आपत्ति नहीं है विशेष एक ही होता हो ऐसा तो है नहीं है नहीं।, नहीं एक मतलब जैसे कार्य द्रव्यो में अंतिम कार्य है ये इस रूप में वो विशेष है जैसे जाति तो जाति के रूप में तो है कि है लेकिन एक पर जाति है परसामान्य एक अपर सामान्य इस तरह का वेद तो वहां पर भी है ना फिर ऐसा एक और अवांतर भी है द्रव्यो में द्रव्यत्व है वो भी जाती है गुणों में गुणत्व वो भी जाती है लेकिन अलग अलग प्रकार की है ऐसा ऐसे ही विशेषो में भी अलग अलग प्रकार के विशेष है एक कार्य द्रव्यों की दृष्टि से अंतिम होने कारण से वो विशेष है और वो कारण द्रव्य की दृष्टि से अंतिम उसके आगे और तो कोई कारण नहीं उस रूप में वो विशेष है तो वो अलग प्रकार के विशेष है अलग प्रकार के विशेष है दोनों एक ही जाति के वो वो बीच वाले हैं वो सब बीच वाले हो जाएंगे मतलब उस दृष्टि से वो अंतिम विशेष हो गया इस दृष्टि से ही अंतिम विशेष हो गया और बीच के जितने है, वो सामान्य भी बनते हैं विशेष भी बनते हैं एक दूसरे की अपेक्षा से हाँ जी जब सामान्य रहेगा तो सामान्य में जाएगा विशेष होगा तो विशेष में चला जाएगा बीच वाले जो है वो बदलते रहेंगे मतलब सामान्य भी बनते हैं विशेष भी बनते और जो दोनों किनारे पर जो विद्यमान रहते हैं वो स्थिर रहते हैं ऐसा लेना चाहिए देख हाँ देख लीजिएगा सत्रहवा सूत्र दूसरे पास में पेज नंबर पेज नंबर अट्ठारह हाँ जी हम्म क्या लिंग विशेष दोनों तरीके से पता है बस केवल ये तरीके अलग अलग है प्रकारांतर से है ना आ, जैसे वा करके बोलते है ना ऐसा मान लो या ऐसा मान लो नहीं है ये ये जो कहना सर लिंग अविशेषात हाँ लिंग विशेष ना होने से ठीक है ना तो इसमें तो लिंग विशेष नहीं है ये ये दिखा रहे हैं यहाँ पर और वहाँ विशेष अभावत वहाँ विशेष का अभाव है कहने का अलग अलग ढंग है यहाँ पर बात एक ही है तो, तो मान ही रहा हूँ ना हाँ एक ही बात को दो दो ढंग से बताया जी यहाँ अथवा नहीं बताया लेकिन लिंग अविशेषात कहा है अब लिंग अविशेषात का मतलब है लिंग विशेष नहीं है वहां पर तो लिंग को ध्यान में रख के बताया चिन्ह को आ? और वहां पर बताया विशेष विशेष में विश, उसमें विशेष का भाव ना होने से हाँ जी नहीं हटाने की बात नहीं है ना वो स्पष्टीकरण है एक बात को दो ढंग से बता सकता है ना व्यक्ति उसमें ये आग्रह हम नहीं कर सकते एक ही ढंग से बताना चाहिए ऐसे तो आग्रह नहीं कर सकते ना वो तो ऐसा कह कह सकते हैं ना एक ही बात को दोबारा तो कह सकते हैं ना अलग अलग ढंग से हाँ जी हाँ जी जी इसको एक बार दोबारा देख लीजिए ये जो कहना चाहते हैं भाव एक है यहाँ से यह कलू भाव प्रत्यय 19वें पृष्ठ में 19वें पृष्ठ में जो लिख रहे हैं यह कहू यहां तक तो उन्होंने दूसरे दूसरी बातें कही है वास्तविक सूत्रार्थ यहाँ से प्रारंभ हो रहा है यद भाव एक जो भाव है वो एक है यह भाव प्रत्यय जो भाव प्रत्यय से विद्यमान है तस्य तस्वस्वो ये अष्टायक सूत्र हुआ है इसमें त्वा और तल दो प्रत्येदिका है इतना द्रव्यु द्रव्यम तद द्रव्यु द्रव्यक है भिन्न भिन्न द्रव्यु पृथिव्यादीषु वर्तमान सद अलग अलग द्रव्य जो कि पृथ्वी आदि पृथ्वी जलादी इन सब में वर्तमान रहता वह सद वो एक ही है तथा गुणेशु गुण तदेक गुणों में भी गुण एक ही है भिन्न भिन्न गुने गुणेशु गुने, रूपादीषु वर्तमान सदपी अलग अलग गुणों में वर्तमान रहता हुआ भी वो एक ही रहता है यद अपमान्य अपर, अपर सामान्य जो कि अपर नहीं नीचे चले गए हैं तथा कर्मसु कर्मत्व तदेकम् कर्मों में कर्मत्व जो रहता है वो एक है भिन्न भिन्न कर्मों में उत्क्षेपनादि कर्मों में वर्तमान रहता हुआ भी वो एक ही है और ये जो एक बताया जा रहा है यद अपर ये यह अपर तथा च और द्रव्य गुण कर्मसूच भाव भाव प्रत्यय जो द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में भी एक भाव रहता है भाव प्रत्यय से जो जाना जाता है और यहां पर तल प्रत्यय दिया है इतने न सत्ता यहां परसामान्य को सत्ता को ग्रहण किया है वहां द्रव्यत्व को गुणत्व को और कर्मत्व को त्वा शब्द जोड़ करके वहाँ पर द्रव्य गुणत्व और कर्मत्व को अभिव्यक्त किया है या तल प्रत्यय जोड़ करके या पर सामान्य को अभिव्यक्त किया है जो कि सत्ता के नाम से जानी जाती है तो द्रव्य कर्म कर्माख्यु भिन्न भिन भिन्न अर्थेश खलु एकम वस्तु ये भिन्न भिन्न पदार्थों में रहता हुआ भी वो एक ही के रूप में रहता है तेना द्रव्यु द्रव्य में गुणेशु गुणकम कर्मसु कर्मत्वेकम सर्वेशु द्रव्यगुण कर्मसु सत्ता एकम और सभी में फिर सत्ता विद्यमान रहती है वो भी एक के रूप में रहती है एकम वस्तु येषाम यो भावा तेषु स एक एवा। इन सब में जो भाव के रूप में विद्यमान रहता है वो एक ही है सती लिंग अविशेषात अब ये कह रहे हैं ये जो ये जो भाव के रूप में रह रहा है इसमें लिंग में यहाँ विशेषता नहीं है तथा तथा भावे न सत था भावे मतलब उसी रूप में अस्तित्व के रूप में विद्यमान है लिंगस्य अभेदात लक्षण में भेद ना होने से सत सत सत ये तथा रूप में विद्यमान है ये लिंगस्य अविशेषात का अर्थ कर दिया फिर कहा विशेष अभावेषण अभावाच न ही भावे जातो तद विशेषण भवती उस भाव में कोई विशेष नहीं रहता यहाँ ये कह रहा है लिंग अविशेषात लिंग से अभेदात कर दिया लिंग में भेद ना होने से सत सत सत तीनों में विद्यमान रहता है इसमें लिंग में भेद नहीं है एक तो यह अर्थ किया है और दूसरी बात ये कही है विशेष अभावाचा और उसमें विशेष का अभाव है यानी भाव जाति में जो सत्ता जाति है उसमें विशेषण नहीं है तद विशेषण ना ये था तस् एकत्वाद व्यक्तो गाव अश्व व विशेष्यंते न जाति विशेष्यते व्यक्ति के रूप में तो विशेषित होते हैं पर जाति के रूप में वो विशेषित नहीं होते जाति में कोई जाति नहीं रहती है इस रूप में विशेष का अभाव है वहां पर तो ये जो विशेष अभाव जो शब्द कही है ये इस रूप में इसका अर्थ ले रहे हैं कि सामान्य में विशेष नहीं रहता मतलब सामान्य में और कोई चीज नहीं रह सकती सामान्य तो सामान्य है सामान्य में और कोई ऐसा पदार्थ नहीं रहता है जिससे वो विशेषित करे उस जाति को सामान्य सामान्य रहता है विशेष विशेष विशे। तो इसलिए ये कह रहे हैं विशेष अभाव सामान्य में विशेष के ना होने से एक ये अर्थ है और दूसरा लिंग अविशेषाद का जो कहा है वो सत्ता सभी में एक जैसा है ठीक है ना लिंग में अभेद है पर इस रूप में दो बातें कही है। दिखे दिखे दिखे दिखे हाँ जी सत सत ये है एक जैसा है एक तो ये अर्थ है और जहा ये जाति है उस जाति में कोई विशेष नहीं रहता है इस रूप में अर्थ किया है हाँ जी सामान्य होता है जाति जाति तो नित्य होती है सामान्य सामान्य सामान्य जो विशेषता है, है। तो जिसको अभी आप के रहे थे, भी किसी के विशेष हो हाँ जी। तो तो तो तो हम्मिक नहीं इसको अनित्य नहीं कहते हैं जाति के रूप में तो वो नित्य रहेगा व्यक्ति व्यक्ति विशेष बन गए वहाँ पर जाति तो वैसा का वैसा है क्योंकि जाति एक में थोड़ा रहती है अब एक व्यक्ति को लेकर के आप कह रहे हैं ना जाति तो सब में रहती है सब में व्यापक रूप में रहती है वहां व्यक्ति के बदलने के कारण से उसको विशेष अम्ल उसमें कथन कर रहे हैं मतलब वहां अट गया है लेकिन जाति और और जगह तो है जाति जो है व्यापक व्यापक है ना सब में रहती है ना जाति एक ही वस्तु में नहीं रहती है सभी में रहती है एक के अट जाने पर वो जाति समाप्त थोड़ा हो रही है जाति वैसी की वैसी फिर भी है मान लो एक गाय मर गई तो गोद तो समाप्त नहीं हुआ गोद तो फिर भी रहता है और सारी गाय समाप्त हो जाए तो भी गोत में रहता है व्यक्ति समाप्त हो सकते हैं पर जाति समाप्त नहीं होती है आ, था। तो पहले था। वो पहले छेड़ाता ठीक बात है कारण में रहता है कारण में रहेगा जहां उसका कारण है वहां रहता है और कोई क्योंकि उसका स्थान और कहीं तो आप बता नहीं सकते तो कारण में रहेगा ईश्वर में क्यों कारण में रहेगा ईश्वर के जान ईश्वर के जान में भी रहेगा और पदार्थ जहां से उत्पन्न होकर के आए पदार्थ उनका जो कारण है परमाणु उसमें रहेगा जाति तो समाप्त नहीं होती जाति को नित्य माना है तो समाप्त कैसे होगी कारण में रहती है हाँ सब जब कारण वहां विद्यमान है तो वहां रहेगी ना जाति जी जाति को जाति को प्रवाह से नित्य मान लो मेरे कोई आपत्ति नहीं है हाँ कारण रूप में है ठीक तो है प्रवाह से तो नित्य तो मान लो तो हाँ जी तो क्या कहेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते हैं ऐसा है समाप्त नहीं होता है क्योंकि अगर कारण में नहीं रहता है तो कार्य में कहां से रहेगा समाप्त होने का मतलब ही ये है कि दोबारा नहीं आएगा ऐसा है नहीं है इसलिए तो उसको हम कह रहे हैं कारण में रहता है समाप्त होगा ऐसा उसके लिए कथन ही नहीं हो सकता क्योंकि उसको नित्य माना है नित्य मानते ही कहा है ये दिखा तो हम कह रहे हैं वो कारण में है अब दिखता नहीं है बस ये है. हाँ इसमें जो अन्य लेखकों का का तो था कि तो तो कि ये तो सा सा तो कि ये ऐसा मानते हैं द्रव्य ले गणेश इस तरह से कर दिया जाता अनेक द्रव्य द्रव्योत्म ग कर्मसु करते, कर्मसु सूत्र तो तो नहीं ऐसा तो तो अच्छा <laughs> है कहीं कहीं सूत्र स्पष्टीकरण के लिए भी होते है यहाँ पर हो रहा ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता है जहाँ स्पष्ट हो रहा वहीं स्पष्टीकरण दिया जाता ऐसा नहीं होता है स्पष्ट होते हुए भी वहां स्पष्टीकरण दिया जाता ताकि किसी को आगे चलकर के भ्रांति ना हो ऊपर ना बैठे अपने आप सिद्ध होता है नीचे बैठना है फिर भी वहां स्पष्टीकरण दिया जा रहा है नीचे बैठे ताकि कोई भ्रांति को तो ना हो किसी को ठीक है ना तो कहीं कहीं जो है वो स्पष्टीकरण दिया जाता है ठीक है बगल में का मतलब तो जो भी अर्थ निकालो तो वहां केवल जब ऊपर ना बैठे ये जो बोला गया है तो अपने आप से तो रहा है नीचे बैठना फिर भी बोला जा रहा है इसका मतलब है स्पष्टीकरण है तो देखिए मैं आपकी बात को समझ रहा हूं कि ऐसा ही स्पष्टीकरण हो ऐसा कोई नियम नहीं है स्पष्टीकरण करने वाला अपनी इच्छा से अपने ढंग से स्पष्टीकरण करेगा आपके ढंग से ही स्पष्टीकरण कर किया जाए ऐसा कोई नियम नहीं है ना? मतलब आप ये कहना चाहते हैं इस रूप में स्पष्टीकरण करना चाहिए नहीं वैसे ही स्पष्टीकरण क्यों करेगा वो स्वतंत्र लेखक है अपने ढंग से स्पष्टीकरण करेगा ना <brakingly sound> हाँ जी ख्या 16 हाँ जी सदी ये तो द्रव्य गुण कर्म तो जिसके से यह यह है, है, यह है ऐसा जो व्यवहार होता है उसी जी जिसके आश्रय से मतलब सत्ता के आश्रय से ये हैं, हैं, बोल बोल रहे है, है शर्म है है है है है, ऐसा आ रहा है मेरा ये है, कि है रहा है है रहा सत्ता, सत्ता सत्ता से से का का हो हो या अथवा तो तो, ये तो केवल हिंदी में कथन ऐसा होता है जिससे जैसे जिस कोई परिभाषा करते हैं ना हिंदी में आप आर्योध्य रत्न को पढ़िएगा वहां पर अगर केवल शब्द शब्द को पकड़ेंगे तो सा, वहां सारा वही अर्थ निकलेगा जो आप यहाँ अर्थ करना चाहते हैं इसका यह अभिप्राय नहीं है मतलब जिससे का मतलब है जिसके माध्यम माध्यम से से जिस कथन के माध्यम से, उसका बोध होता है उसको सत्ता कहते हैं जो कथन आप कर रहे हैं है है ऐसा जो कथन कर रहे हैं उस कथन से स्पष्ट होता है की यहाँ पर सत्ता है बस इसका यह अभिप्राय है, लग, लग, है पने से सत्ता सत्ता जो है जैसे ये कह रहे हैं द्रव्यम विद्यते ठीक है ना अब ये जो विद्यते जो बोला जा रहा है ना है द्रव्यम विद्यते जब द्रव्य आपके सामने हैं और कहा जा रहा है द्रव्यम विद्यते इस कथन से इस कथन से पता लगता है द्रव्य है ठीक है ना क्योंकि विद्यमान है विद्यमान सामानता से पता लग रहा है ये भी है ये भी है ये भी है ये जो व्यवहार हो रहा है इस व्यवहार से पता लगता है कि सत्ता है यह कहना चाह रहे अभिव्यक्त करने की यही तरीका है अगर इस तरीका को ना अपनाओगे तो जो तरीका आप अपना सकते हो बताइए कौन सा तरीका है वो तो तो तो केवल शब्द को नहीं पकड़ना है ना तो शब्द से हाँ जी हाँ जी मतलब है हाँ जी द्रव्य भी है गुण भी है कर्म भी है ऐसे हाँ जी एक तो दृष्टि ये दूसरी दृष्टि अगर कोई ऐसा कहे की सत्ता है उससे हमको मतलब सत्ता के होने पर हमें पता चल पा रहा है कि ये द्रव्य है ये गुण है ये कर्म है तो अगर हम ऐसा कहे तो दूसरे तो वो किससे पता लग रहा है सत्ता से वो, वो वो नहीं वो सत्ता से कैसे ये तो, तो, तो, तो, मत, तो ये ये केवल जो शब्द है इन शब्दों पे मत जाइएगा शब्दों पे जाएंगे तो आप समझ में नहीं आएगा आपको यहाँ तो केवल इतना कथन किया जा रहा है जिस जिस व्यवहार से जिससे का मतलब यथ जिस व्यवहार से द्रव्य गुण कर्म है ये जो प्रतीति हो रही है उसी से पता लगता है सत्ता है इसको अभिव्यक्त करने का यही माध्यम है अब जिससे मतलब वो किस से, उसी से उसी का पता लग रहा है उसी से उसी का पता लग रहा है उस सत्ता से ही सत्ता का पता लग रहा है ये इसका अभिप्राय है सत्ता के आश्रय से हा जी तो जिसके आश्रय से से तो से प्रश्न तो है किसके आश्रय आश्रय तो तो के के ऐसी उससे हमें पता चलेगा है। ठीक है दोनों से सामने वस्तु है तो उसको कैसे अभिव्यक्त कैसे करोगे अभिव्यक्ति के माध्यम तो बताओ अब अभिव्यक्ति के माध्यम तो बता नहीं रहे केवल हो रहा है, सत्ता नहीं पुष्प है, है।, है। का नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है मतलब जो सत्तात्मक पदार्थ आपके सामने है गुण आपके सामने है कर्म आपके सामने चल रहा है कर्म भी चल रहा है गुण भी दिख रहा है और द्रव्य भी दिख रहा है द्रव्य है दिख रहा है गुण है दिख रहा है कर्म है हो रहा है इससे पता लग रहा है की तीनों में है भाव आ रहा है द्रव्य जहाँ विद्यमान है वहाँ है का भाव है क्योंकि विद्यमान है द्रव्य द्रव्य भी विद्यमान है कर्म भी विद्यमान है गुण भी विद्यमान है ये जो व्यवहार चल रहा है है का व्यवहार उनके विद्यमानता के कारण तो विद्यमान तो है ये सत्ता सत्य सत्ता सत्ता के कारण मतलब विद्यमानता से यथ जिसकी विद्यमान से द्रव्य की विद्यमानता से गुण की विद्यमानता से कर्म की विद्यमानता से हमको ये बोध हो रहा है कि है है है, क्योंकि विद्यमान है इसलिए है का बोध हो रहा है विद्यमान ना हो तो है का बोध हो ही नहीं सकता ये है उसी से उसी का ज्ञान हो रहा है और और कोई मतलब तो। द्रव्य है इसलिए है का बोध हो रहा है यही तो है तो भाव है इसलिए इसलिए तो मैं कह रहा हूं उसी से उसी का बोध होता है और कोई माध्यम नहीं है पर बोध करने का मतलब द्रव्य विद्यमान है इसलिए द्रव्य है पता लग रहा है ठीक है ना ठीक है ना पर उसी से तो पता लग रहा है हाँ और देख लीजियेगा जी जी हाँ जी रहते ऐसा तो कैसे होगा कैसे दो हाथ लिए नहीं स्वरूप से तो पृथकत्व है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है स्वरूप से पृथकत्व है लेकिन स्वरूप स्वरूप से पृथकत्व पदार्थों का संयोग हुआ है यह माना जा रहा है मतलब दोनों हाथ जो है यह स्वरूप से तो अलग अलग है दो हाथ ये अलग है ये अलग है इसमें पृथक गुण है इसमें भी पृथक गुण है वो पृथक्व गुण तो रहेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है पर अब संयुक्त है संयुक्त तो होता हुआ भी इसमें पृथकत्व गुण रहेगा वो अलग गुण है उसमें कोई बाधक नहीं उत्पन्न मतलब संयोग गुण जो है गुणों को कोई बाधित करता हो ऐसा नहीं क्योंकि एक द्रव्य में अनेक गुण रह सकते हैं ना उसमें आपत्ति क्या मतलब इसमें संयोग गुण भी है और इसमें पृथक गुण भी है इसमें एकत्व गुण भी है इसमें और बहुत सारे गुण हैं उस द्रव्य के बहुत सारे गुण होते हैं हाँ तो रह सकते हैं हाँ जी पृथक् होना चाहिए हाँ जी है निश्चयात्मक निश्च्यात्म। मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई ये कहे कि अब तो एक हो गए तो इसमें एकत्व है हा? कोई कहे दोनों अब अलग अलग थे अब द्वित्व मतलब ये अलग गुना इसमें एक संख्या इसमें एक संख्या दो संख्या हो गए दो संख्याओं को एक संख्या बना लिया तो इसमें एकत्व आया ठीक है ना पृथकत्व का मतलब पृथकत्व इसलिए रहेगा इस, ये किसी और से पृथकत्व है नहीं इन दोनों से नहीं इन दोनों की बात नहीं कर रहे और और जैसे ये एक हो गया और तो तो हाँ है एक लोग हाँ उसमें तो कोई बात ये अगर तो है, तो ये भी तो है। नहीं ऐसा किस कोई अपेक्षा बताना पड़ेगा किस दृष्टि से आप पृथक बताना चाह रहे हो अपेक्षा क्योंकि अपेक्षा से ही तो होता है अब दो चीज एक हो गए तो अब एक हो गए ना उसका एक बना दिया तब पृथक कैसे बनाओगे वो पृथक गुण इसमें रखना चाहते तो किसी और से करना पड़ेगा इन दोनों में नहीं अब तो एक हो गई से पृथक कैसे रहेगा क्योंकि ये दोनों एक हो गए ना पहले पृथक थे अब एक हो गया संयोग हो गया अब इसकी दृष्टि से ये पृथक नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक ही है और किसी तीसरे पदार्थ की दृष्टि से पृथक गुण रहेगा वैसे पृथकत्व गुण सदा हर पदार्थ में रहता है तो वो अपेक्षा से होगा अपेक्षा से होगा दूसरों की अपेक्षा से मतलब दो पृथक पदार्थ हैं उनको संयुक्त किया था वो एक हो गया अब उन्हीं की दृष्टि से वहां पृथकत्व नहीं रह सकता क्योंकि वो समाप्त हो गया पृथकत्व रहेगा तो फिर वो संयोग होता ही नहीं है हाँ ठीक है मतलब पृथकत्व गुण रहता नहीं रहता है उनमें उसमें रहता है किसकी अपेक्षा से पृथक मानना पड़ेगा ना आपको क्योंकि पृथक जो किसी की अपेक्षा से होगा ना तो दूसरे की तीसरे पदार्थ की अपेक्षा से ही तो पृथकत्व होगा जो संयुक्त हुआ है आप संयोग भी कह रहे हो उससे पृथक भी कह रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है पृथक है तो संयोग नहीं है संयोग है तो पृथक तो तो नहीं है और क्या भाई अलग अलग गुण है मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन जब दोनों को आपने एक बनाया ना उसमें एकत्व लाया है नहीं लाया ये बताइए पर एकत्व लाया ना तो अब वो एक पदार्थ हो गया अब एक पदार्थ हो गया तो अब उसमें उसमें रहने वाले एक अवयव को उससे पृथक नहीं थोड़ा कहेंगे आप अवयवों के कारणों के रूप में देखेंगे तो पृथक पृथक होंगे लेकिन कार्य के रूप में उसको पृथक रूप में नहीं, नहीं देख सकते आप से इस तरह जैसे पानी के अंदर अभ्रक अभ्रक अभ्रक का पानी पानी के अंदर? हाँ जीता हाँ जीता मतलब संयोग के कारण से हुआ है इस तरह से तो तो है है है या भ्रक अलग अलग ही जल हाँ वो वो देखिए संयोग अलग अलग प्रकार के होते हैं ठीक है ना संयोग भी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं मैं मैं इसके साथ संयुक्त हुआ ठीक है ना तो संयोग होता हुआ भी मैं अपने आप को अलग अगर मान रहा हूं विवक्षा है तब तो ठीक है लेकिन संयोग करके उसको आप एक मना हो तब उसमें उसकी दृष्टि से इसमें पृथकत्व नहीं ले सकते ये मेरा कथन है जैसे मैं इसके साथ संयुक्त हूं संयुक्त होता हुआ भी ये मेरे से पृथक है क्योंकि इसको मैंने एक नहीं बनाया है जो मेरी विवक्षा है वो ये ये विवक्षा नहीं है कि यह और मैं एक ही है ऐसा नहीं मेरे से संयुक्त है संयुक्त रहता हुआ भी पृथक है इस रूप में आप पृथकत्व गुण ले सकते हो लेकिन न, दो पदार्थों को आपने एक बना दिया हो अब आपकी विवक्षा है वो दो अलग अलग नहीं एक ही के रूप में विवक्षा है उस स्थिति में फिर उनमें एक दूसरे की अपेक्षा पृथक तो नहीं मान सकते आप पकड़ में आ रहा है तो हाँ तो तो जी क्यों क्यों तो तो नहीं, तो नहीं कह सकते इन दोनों के साथ संयोग है लेकिन इसके साथ तो पृथक है तो से किसी और के साथ तो साथ तो, तो रहेगा ऐसा तो उसमें तो आपत्ति नहीं है ना किसको तो तो तो कहेंगे का मतलब वो तो हमारी विवक्षा है ना पहले विवक्षा को सब विवक्षा को हटा करके आप कैसे देख सकते हैं? विवक्षा को हटा ही नहीं सकते आप विवक्षा ही तो सारा कारण बन रहा है अभिव्यक्ति तभी होती है विवक्षा के आधार पर अगर विवक्षा ही नहीं तो उसको संयुक्त क्यों कह रहे हैं आप, आप वो संयुक्त की विवक्षा से ही तो उसको संयुक्त कह रहे हैं आपकी विवक्षा संयुक्त है ही नहीं है तो फिर आप ठीक है सब अपने अपने ढंग से रह रहे हैं विवक्षा के आधार पर ही तो सारा शास्त्र चल रहा है उस विवक्षा को कैसे हटा सकते हो आप आपकी विवक्षा जब एक होने की है तो फिर वहां पर आप उन, उन जिन जिनको आपने एक बना दिया है उन्हीं में पृथक्व नहीं सिद्ध कर सकते ये मेरा अभिप्राय है किसी दूसरे से पृथकत्व आप स्वीकार करेंगे नहीं होना चाहिए हाँ जी हाँ जी लेकिन अगर जैसे मान लीजिए दो चीजें हैं और हैं। हाँ। और तो है ही देख रहे हैं उसमें बनेगा वहाँ पर मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ एक कार्य द्रवी के रूप में तो देख ही नहीं रहे आप वो कार्य द्रव्य के रूप में थोड़ा देख रहे दोनों को मिला के एक कार्य बनाया हो ऐसा नहीं देख रहे वो केवल संयोग देख रहे हैं बस वो अपने अपने में अलग अलग द्रव्य है केवल संयोग देख रहे, उस रूप में तो पृथकत्व रहेगा लेकिन जहां दो द्रव्यों को एक द्रव्य बनाया हो और वहा एकत्व गुण को लाया हो फिर उसके बाद में फिर उसमें एक दूसरे की अपेक्षा से पृथकत्व नहीं देख सकते अपेक्षा ही नहीं रहा वहां पर हाँ जी इसलिए हाँ जी चार हाँ जी तो गमन है, तो के अंदर के जैसे हाँ, जी हाँ, तो हाँ जी।, जी हाँ जी हाँ जी तो तो किसको हाँ जी मतलब गमन तो सभी में है सभी में होने के कारण से सभी को गमन जाति के रूप में कह सकते हैं जैसे विद्या है अविद्या है अविद्या सभी में व्याप्त होने के कारण से एक जाति के रूप में एक ही बना सकते हैं लेकिन व्यक्ति के रूप में अलग बना दिया उन्होंने तो ये क्योंकि उत्क्षेपण कर्म बिल्कुल अलग व्यक्ति है ना जब आप ऊपर उछालते हो तब वो उत्क्षेपण बन रहा है जब नीचे डाल रहे हो तो अवक्षेपण हो रहा है और आप फैला रहे हो तो फिर वो प्रसारण हो रहा है और जब आप इकट्ठा कर रहे हो तो आकुंचन हो रहा है विशेष रूप से उनको कर रहे हो ना इसलिए उनका नाम दिया है और गमन में हर प्रकार का हुआ क्योंकि वो गमन जो है वो इस प्रकार से नहीं है वो मतलब हम उसको उत्क्षेपण की दृष्टि से नहीं कर रहे वो अलग अलग प्रकार की गमन क्रियाएं हैं वो अस्वाभाविक क्रियाएं हैं वो अलग अलग ढंग से उनको आप कैटेगरी इस तरह नहीं बना सकते बहुत प्रकार की क्रियाएं हैं उन सबको अलग अलग एक एक एक बनाएंगे तो फिर अनगिनत हो जाएंगे इसलिए उन सबको गमन में डाल दिया लेकिन इनको अलग कर दिया जब आप किसी को उछालेंगे तब उत्पण होगा नहीं उछाल रहे तो वो गमन है मतलब आप बिना विशेष प्रयत्न के जहाँ सामान्य गमन हो रहा है तो गमन में जाएगा वो लेकिन विशेष रूप से आप प्रयत्न करके ऊपर उछाल रहे हो तब उत्पण कर्म माना जाएगा ऐसा ऐसे इन चारों के साथ लगा लीजिएगा है है विरेचन विरेचन जो हुआ इसमें में क्या क्रिया कर्म मतलब दस्त का लगना, दस्त का लगना। कर्म किसको माना माना जाता जाता है है ऊपर से नीचे गिरा उसको नहीं ऐसा है वो जो क्रिया है वो ऐसा आ, आ, मतलब अलग अलग क्रियाएं हो रही है तो वहां अगर केवल इस रूप में नहीं है ना वहां पर मतलब ऊपर से नीचे गिरा रहे वो इस रूप में नहीं है वहाँ कर्म हमारे हाथ में नहीं वो एक स्वाभाविक रूप से हो रहा है किसी कमी के कारण से औषधि से हो रहा हो अथवा किसी दोष के कारण से हो रहा हो वो प्रयत्नपूर्वक नहीं हो रहा है मतलब विशेष प्रयत्न जिसको कहना चाहिए तो विशेष प्रयत्न से नहीं हो रहा विशेष प्रयत्न जहाँ हो रहा हो तो वो उत्षेपण होता है अवक्षेपण होता है प्रसारण होता है आकुंचन होता है वो विशेष प्रयत्न है विशेष बुद्धि लगा करके हमको हम अम उसको विशेष रूप से कर रहे हैं इसलिए वो चार प्रकार के कम है बाकी जो है जो स्वाभाविक रूप से विशे, बिना वहां पर प्रयत्न तो है मैं प्रयत्न का निषेध नहीं कर रहा हूं लेकिन विशेष प्रयत्न जैसे आ, कर्म की परिभाषा की है स्वामी दयानन्दर ने विशेष प्रयत्न बोला है वहां पर प्रयत्न विशेष मतलब आपके आपके पलक झपकते जा रहे हैं प्रयत्न तो वहां पर भी है लेकिन कोई विशेष प्रयत्न नहीं चल रहा है जैसे विशेष प्रयत्न से मैं आपको दान दे रहा हूं <laughs> आपको उपदेश कर रहा हूँ ठीक है ना कुछ आपसे ले रहा हूँ तो वहाँ विशेष प्रयत्न से किया जा रहा है और वहाँ सामान्य प्रयत्न से बहुत सारी क्रियाएँ हो रही हैं। हैं, तो हाँ जी। नतन, स्पंदन, जैसे तो जो इनमें ये केवल केवल या या है आंकों से यहाँ केवल प्रसारण नहीं होता इनमें सब मिक्स होते एक होंगे या दो एक नहीं होगा कभी दो होंगे तीन होंगे चार होंगे उसको गमन कहेंगे इन, इन चारों को इससे भेद करेंगे जैसे मान लीजिए नर्तन हो रहा है तो नर्तन में उत्पण भी हो सकता है अवक्षेपण भी हो सकता है नर्तन में उत्पण अवक्षेपन के बिना नर्तन होगा नहीं ठीक है दो होंगे तब नर्तन होगा उसको हम गमन कहेंगे इस तरह का संगति लगा रहा मेरे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि जहां उत्क्षेपण होता है वहां केवल उत्क्षेपण ही होता है जहां अवक्षेपण होता था वहां केवल अवक्षेपण हो रहा है ठीक है ना जहां आकुंचन है तो वहां केवल आकुंचन हो रहा है हाँ तब वहाँ गमन अलग अलग प्रकार की क्रिया हो रही है उसको, गमन, उसको गमन, है, गमन में ले रहे होंगे ठीक है क्योंकि वहाँ एक ही प्रकार की क्रिया नहीं कर सकते वहाँ पर जहाँ नर्तन जहाँ हो रहा है वहाँ एक ही प्रकार की क्रिया नहीं होती वहाँ अनेक प्रकार की क्रियाएँ होती है इस रूप में व्याख्या आप करना चाहे कर सकते मतलब जैसे हाथ को ऊपर करता है व्यक्ति नीचे करता है ठीक है ना और और आत को ऐसा फैलाता है फिर आत को वापस लाता है ऐसे तो वहां अब अब एक एक क्रिया की दृष्टि से देखेंगे ना जैसे हाथ को ऊपर ले जाते तो उत्क्षेपण क्यों नहीं कोई प्रश्न उठा सकता है ना जब आत को नीचे करता है तो अवक्षेपन क्यों नहीं ठीक है ना और आत को जब फैलाता है तो वो प्रसारण क्यों नहीं है आत को वापस लाता है तो आकुंचन क्यों नहीं है ऐसा अगर कोई आक्षेप करे तो वहां पर ये कहना चाह रहे हैं ये कि वहां बहुत सारी क्रियाएं हो रही है हाँ जी मानने को क्या आपत्ति अगर ऐसा होता है तो उसमें आपत्ति क्या कोई आपत्ति वाली बात हो तो समस्या है या कोई आपत्ति नहीं है वो तो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है आप किस विवक्षा से देख रहे हैं उसको संख्या जी दिया थी। दिया थी। जी जी पृष्ठ संख्या तेरह में ते हाँ जी हाँ जी तो तीनों क्या हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है जब वो, ना करा हो, वो ही रहा। आ, ने ने तो कहीं ना किससे आप ये कर रहे को ये हो कोई तो नहीं वो वही बात आ नहीं है ये तो विवक्षा है व्यक्ति की विवक्षा है उसमें कोई आपत्ति नहीं देखिये वहाँ पर हमको अड़ना चाहिए जहाँ पर हाँ जहा विशेष कारण नहीं दिख रहा हो तो, तो वहां पढ़ सकते हैं अगर कारण मन लग रहे हैं तो व्यक्ति की उस तरह की विवेक विवक्षा है ना क्योंकि आपसे जब ये प्रश्न किया जाए आप हाथ उठा रहे हो तो ये उत्क्षेपण हो रहा है नहीं हो रहा है हाँ जी हो रहा है इसमें कोई आपत्ति नहीं जब आप, आप क्रिया ऊपर की हो रही है तो उत्सपन तो मानना ही पड़ेगा हाँ पर वहां उत्क्षेपन की दृष्टि से कर्म कर नहीं रहा है वहां पर ठीक है ना अपेक्षा देखना है ना आपको अपेक्षा को देखना है हम हमारी अपेक्षा है कि किसी चीज को ऊपर फेंकना है ये हमारी अपेक्षा है तब किसी द्रव्य को हम ऊपर फेंकेंगे तब उत्पण हो रहा है वहाँ केवल हमारी दृष्टि केवल उत्क्षेपण करना है जहाँ कहीं अवक्षेपण करना अपेक्षा है तो हम अवक्षेपन करेंगे और जहाँ प्रसारण करने की अपेक्षा प्रसारण वहाँ पर जो है नृत्य में ये अपेक्षा नहीं होती है वहां पर बहुत सारी क्रियाएँ हो रही है इसलिए उन सारी क्रियाओं को गमन में ले लिया नहीं गमन में तो सारे ही आएंगे हाँ जाति जाति के रूप में तो सभी एक ही हो जाएगा कर्म तो एक ही है गमन गमन के अंतर्गत सब आ जाएंगे फिर भी आ, किसी दृष्टिकोण से उसके वो भेद कर दिया दृष्टिकोण हाँ वो वो कर सकते हैं जैसे राग आ, राग भी तो अविद्या है द्वेष भी तो अविद्या है लेकिन उसमें दृष्टि अलग है ना जब आपके अंदर एक पाने की लालसा हो रही है वो अलग प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है उस अलग स्थिति को लेकर के उसको राग नाम रख दिया और आपको दूर हटाने की दृष्टि है तो वहां पर द्वेष कर दिया ऐसा है तो सभी अविद्याएं एक ही अविद्या है उसने एक ही माना है जाति के रूप में एक ही मानो ना लेकिन फिर भी वेद किया है तो वहां दृष्टि भेद से वहां वेद आ जाता है ये कहना है चले नहीं यह, यहाँ ये यह जो कहना चाह रहे हैं ना तेरहवें पृष्ठ में आ, गुरुत्व प्रयत्न संयोगा नाम उत्षेपणम ठीक थी, है तो यहाँ पर ये यह कह रहे हैं गुरुत्व तो द्रव्यस्य से गुरुत्व तो द्रव्य से गुरु भारी वाले द्रव्य को यहाँ पर गुरुत्व का आत्म प्रयत्न वहां आत्मा का प्रयत्न बता रह जाए गुरुत्वता लोष्टादिना सह न संयोग ठीक है ना? तो गुरुत्वाले द्रव्य का ढेले आदि के साथ हाथ का संयोग हा? ये सब होगा इति इतनी त्रयानाम त्रयाणाम उत्क्षेपनम ऊर्धम क्षेपणम कर्मा गर्म कार्य भवति। किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकना होता है तब वहाँ पर उत्क्षेपण क्रिया होती ये इसका कथन अभिप्राय है क्या और मुख्य चीज अत्र आत्म प्रयत्न निमित्त कारणम ठीक है ना आत्म इस नहीं ना। के के आत्म इसमें भी प्रयत्न प्रयत्न की तो पर नी हाँ जी और गुरु द्रव्यम लोष्टादि समवायि कारण गुरुत्व द्रव्य जो है ढेला आदि वो समवायि कारण है उस कर्म का लोष्टादी क्यों गुरुत्व लोष्टादिना सह अस्त संयोग असमवायी कारण ये हाँ तो मान इसमें प्रयत्न भी है गुण। तो करते हैं तो, तो हमने है। है? तो, <laughs> तो, तो, <laughs> तो आप उत्तर दोपण चंद्रास प्रश्न है वो वो ऐसा तो अपर, है ये अगर हम कहेंगे कि क्षेपण है तो हम घटानी पड़ेगी मतलब चलिए हाथ में गुरुत्व भी हम मान लेंगे प्रयत्न से ये हो रहा है अब सहयोग के लिए हाथ को नहीं यहाँ पर संयोग तो उस चीज के लिए कह रहे हैं किसी और चीज को आप ऊपर फेंकेंगे तब तब संयोग होगा जी बिल्कुल अभी इस तरह से ये जो, जो शरीर का, का, लो, का, का वही तो अपेक्षा से अपेक्षा, अपेक्षा तो मतलब अपेक्षा से देखिए केवल विवक्षा है ना क्योंकि आपकी अलग विवक्षा है इनकी अलग विवक्षा है विवक्षा से आप बना सकते हैं अब उस विवक्षा को आप हटा नहीं सकते क्योंकि ऐसी भी एक विवक्षा होती है तो उस विवक्षा की दृष्टि से उसको ग्रहण कर सकते कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो आज शंकर समाधान ही हो गया आपका हा जी ठीक है और कोई बात कुछ है मैं अभी उनके पास है प्रश्न देख रहे हैं हाँ बताइए विचार उस पर नहीं हुआ हाँ ठीक है उसको विचार कर ले ना कोई दिक्कत नहीं ऐसा है कुछ ऐसे प्रश्न रह सकते हैं हर दर्शन में कुछ ना कुछ प्रश्न रह जाते हैं व्यक्ति को इसकी बारे में वो समझ में नहीं आते हैं वो तो धीरे धीरे धीरे धीरे उसमें आप चलते रहेंगे चलते रहेंगे विचार करते रहेंगे तो पकड़ में आता रहेगा फिर भी कुछ प्रश्न फिर भी रह जाएंगे आपके कुछ क्यों अनिर्मित विषय बहुत होते हैं परंपरा उस तरह की परंपरा हमारे को प्राप्त नहीं है टूटी पूटी परंपरा प्राप्त है उसमें तो जितना हम समझ पा रहे हैं समझते जा रहे हैं और धीरे दीर धीरे खुलते जाएंगे जब खुलते जाएंगे तब समझते जाएंगे इसमें कोई बात ही नहीं है उसको लेकर के कोई चिंता करने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि Uh, कुछ ही बातें होती है जो समझ में नहीं आ रही है बहुत सारी बातें तो समझ में आ रही है तो जो समझ में आ रही है उसका लाभ लेना सीखना चाहिए अनेक बार क्या व्यक्ति दोष क्या करता है मान लीजिए उसको 90 नब्बे प्रतिशत बातें तो समझ में आ रही है 10 प्रतिशत समझ में नहीं आ रहा उसका सारा दिमाग उस दस में रहता है कि ये समझ में नहीं आ जाए कुछ भी नहीं आ रहा है वो है ये ऐसे समझ करके चलता है और जो लाभ ले सकता है वो लाभ ले नहीं ले पा रहा है तो कुछ बातें तो हर दर्शन में रहेंगी आपको दुनिया में कोई भी आदमी पढ़ा दे ठीक है अभी वर्तमान में जो दर्शन है वो संशय रहित आपको नहीं कर सकता ऋषियों में संशय रह जाते हैं हम तो क्या है ऋषि लोग भी तभी, तभी तो अलग अलग उनका ये मत है ये मेरा मत है तभी तो मत भेद हो रहा है वहां पर ठीक है मतलब वो ऋषि ऐसा मानते हैं मैं ऐसा मानता हूं उनका कथन ऐसा है वो तो स्पष्ट बता ही रहा है कि एक मत वहां पर भी नहीं है तो मतभेद तो रहेंगे और कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो नहीं आएंगी कोई बात नहीं धीरे धीरे धीरे धीरे खुद समझ लेना या दूसरे के किसी और के द्वारा समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आ जाएगा उसमें कोई बात ही नहीं इसमें पहले तो सामान्य लक्षण बताए उद्देश्य बता दिया लक्षण बता दिया अब एक एक की परिभाषा करके समझा रहे हैं समझाएंगे द्रव्यों की चर्चा करेंगे कि द्रव्य का क्या स्वरूप है द्रव्य का क्या लक्षण है पृथ्वी जो द्रवी है उस पृथ्वी का क्या लक्षण है क्यों उसको पृथ्वी मानना चाहिए क्यों उसको जल मानना चाहिए क्यों उसको अग्नि मानना चाहिए एक एक की परिभाषा करते हुए एक एक द्रव्य को समझाएंगे ऐसा हाँ द्रव्यों की चर्चा है मुख्य रूप से उसी की चर्चा है अवान्तर कारण तो आते रहेंगे बीच में <laughs> ऐसा है उसकी तो जब मेरे पास समय होगा समय निकालूंगा कुछ तब आजी अगले अगले जब समय देंगे तभी हाँ तो क्योंकि ऐसा है उनको जांचने एक एक को जांचना पड़ेगा ना उसके लिए समय भी चाहिए ना समय कहाँ से निकालूंगा मैं यही तो समय है इसी समय से निकालना है मतलब धीरे धीरे जाँचगा एक, -एक जांचूंगा जब पूरे हो जाएंगे इकट्ठा तब आकर के आपको दे दूंगा मेरे पास और भी तो काम है ना सारे कामों को करते हुए उसको जाँचना है केवल उसी के लिए बैठ नहीं सकता मैं जै, जैसे, जैसे जैसे समय मिलता रहेगा एक एक संचिका कभी एक एक प्रश्न भी होता है एक एक प्रश्न को देख लिया हो गया फिर दूसरे काम में लग गया फिर दोबारा देख लिया ऐसे थोड़ा थोड़ा करके देखूंगा ठीक है ओंकार करते हैं ओर